इसी प्रकार संपूर्ण जगत के संबंध से परमात्मा को समझ लेना चाहिए समस्त संसार में ज्ञान नियम तथा व्यवस्था पूर्वक संपूर्ण कार्य परमात्मा की सन्निधि मात्र से होते हैं स्थूल जगत के साथ परमात्मा के सबल स्वरूप की संज्ञा विराट है इसी प्रकार सूक्ष्म जगत के संबंध से उसके सबल स्वरूप की संज्ञा हिरण्य है तथा कारण जगत के संबंध से उसके सबल स्वरूप की संज्ञा ईश्वर है ये तीनों परमात्मा के सबल सगुण अर्थात अपर स्वरूप हैं क्योंकि ये प्रकृति के गुणों में मिश्रित हैं यह सब महिमा उसके सबल स्वरूप को ही दिखला रही है प्रकृति से परे परमात्मा का शुद्ध निर्गुण अर्थात स्वरूप है जैसे कि ऋग्वेद में बतलाया गया है एतावान से महिमा तो जाग जा पुरुष पादोश विश्वाभूतानी त्रिपाद्यामृतम दिवी यह इतनी बड़ी तो उसकी महिमा है परमात्मा इससे कहीं बड़ा है सारे भूत इसका एक पाद है उसके तीन पाद अमृत स्वरूप अपने प्रकाश में है ओम की व्याख्या ओम की पहली मात्रा अकार परमात्मा के विराट रूप की बोधक है जो विश्व का उपास्य है दूसरी मात्रा उकार हिरण्यगर्भ की बोधक है जो तेजस का उपास्य है तीसरी मात्रा मकार ईश्वर की बोधक है जो प्रज्ञा प्राज्ञ का उपास्य है जिसका प्रणिधान तेईसवें सूत्र में बतलाया गया है चौथे इति विराम में सब मात्राएं समाप्त हो जाती हैं वह गुणों की सर्व उपाधियों से रहित केवल शुद्ध निर्गुण परमात्मा स्वरूप है जहां उपास्य उपासक के भेदभाव समाप्त हो जाते हैं जिसका निषेधात्मक वर्णन निम्न प्रकार किया गया है अदृष्ट अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्ष्यम अलक्षण अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोप शांत शिवम अद्वैतम अद्वैत चतुर्थ मनते सत्मा स विज्ञेय वह अदृष्ट है उसको व्यवहार में नहीं ला सकते उसको पकड़ नहीं सकते उसका कोई चिन्ह नहीं वह विचार में नहीं आ सकता उसको बतला नहीं सकते वह आत्मा है केवल यही प्रतीति, उसमें सार है वहाँ प्रपंच का झगड़ा नहीं वह शांत है शिव है और अद्वैत संख्या की सीमा से परे है इसको चौथा पाद मानते हैं वह आत्मा है उसी को जानना चाहिए ओम के पाद और मात्राएँ मांडुक्योपनिषद में ओम के चार पाद बतलाए गए हैं पहले पाद में पहली मात्रा आकार दूसरे पाद में दूसरी मात्रा उकार तीसरे पाद में तीसरी मात्रा मकार और चौथे पाद में मात्रा रहित विराम है पहला पहले पाद वाली अकार मात्रा में विराट स्थूल जगत के संबंध से परमात्मा का सबल स्वरूप विश्व स्थूल शरीर के संबंध से आत्मा का सबल स्वरूप और अग्नि स्थूल शरीर और स्थूल जगत की मुख्य प्रकृति अग्नि ही है क्योंकि अग्नि से ही स्थूल शरीर और स्थूल लोग जीवित रहते हैं दूसरा दूसरे पाद वाली उकार मात्रा में हिरण्य सूक्ष्म जगत के संबंध से परमात्मा का सवल स्वरूप तेजस सूक्ष्म शरीर के संबंध से आत्मा का सवल स्वरूप और वायु सूक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म जगत की मुख्य प्रकृति वायु ही है क्योंकि सूक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म जगत को वायु ही सूत्रात्मा रूप से जीवित रख रहा है तीसरा तीसरे पाद वाली मकार मात्रा में ईश्वर कारण जगत के संबंध से परमात्मा का सबल स्वरूप प्राज्ञ कारण शरीर के संबंध से आत्मा का सबल स्वरूप और आदित्य कारण जगत और कारण शरीर की मुख्य प्रकृति अव्यक्त मूल प्रकृति गुणों की साम्य अवस्था तो केवल अनुमान और आगम गम्य है इसलिए वास्तव में कारण जगत विशुद्ध सत्व चित्त ही है और कारण शरीर सत्व चित्त है आदित्य महतत्व अर्थात विशुद्ध सत्व में चित्त का ही दूसरा नाम है इसलिए वही कारण जगत और कारण शरीर की मुख्य प्रकृति है चौथा चौथे पाद मात्रा रहित विराम में कारण जगत और कारण शरीर से परे केवल शुद्ध परमात्म तत्व है